मां का अंतरंग परिचय बांकुड़ा जिले के जयरामवाटी ग्राम में 22 दिसंबर अठारह सौ ईस्वी बृहस्पतिवार के दिन श्री मां ने जन्म ग्रहण किया उनके पिता का नाम रामचंद्र मुखोपाध्याय तथा मां का नाम श्यामा देवी था मां अपने जन्म के बाद इस प्रकार बताया करती थी मेरा जन्म भी तो उन्हीं अर्थात श्री रामकृष्ण के समान हुआ था मेरी मां शिहड़ में देव दर्शन को गई थी लौटते समय अचानक शौच की इच्छा से वे मंदिर के निकट ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गईं। शौच आदि तो कुछ हुआ नहीं पर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके उदर में कोई वायु प्रवेश कर जाने से पेट भारी हो उठा है मां अभी बैठी हुई थी कि उन्होंने देखा लाल रंग के रेशमी वस्त्र पहने पांच छह वर्ष की एक अत्यंत सुंदर बालिका पेड़ से उतरकर उनके समीप आई और पीठ की ओर से अपनी कोमल बांह उनके गले में डालकर बोली मैं तुम्हारे घर आऊंगी मां तब मां अचेत होकर गिर पड़ी लोग उन्हें उठाकर ले गए उस बालिका ने ही मां के उदर में प्रवेश किया था और उसी से मेरा जन्म हुआ घर लौटकर मां ने यह घटना बताई थी मां के पिता उस समय किसी कार्यवश कलकत्ता गए हुए थे लौटकर उन्होंने यह बातें सुनी तब से मां का जन्म होने तक उन्होंने पत्नी के शरीर का स्पर्श नहीं किया था सुना है कि मां के पिता उन्हें देवी के समान भक्ति श्रद्धा करते थे मां की मां ने एक बार योगीन मां से कहा था गर्भावस्था में कैसा रूप हो गया था सिर के बाल संभालने में नहीं आते थे उस बार गर्भावस्था में कितने ही लोगों ने वस्त्र दिए थे जयराम वाटी में जहां इस समय मंदिर है वहीं मां का जन्म स्थान था रहने का कमरा उत्तर की जमीन पर था पूर्व की ओर एक दो कमरों का कुटिर था बीच में दीवार थी बाहर का भाग खुला था और भीतर का भाग ढका हुआ था दक्षिण की ओर रसोई घर ढेकीशाला आदि थे मां ने बताया था पुराने जन्म वाले घर में विवाह हुआ था अपने नौ वर्ष की आयु में मैं नए घर जो अब वरदा मामा का मकान है मैं आई उस घर में पूरा नहीं पड़ता था मां के पिता निर्धन होकर भी अत्यंत निष्ठावान थे और माता विशेष भक्तिमती तथा कर्तव्यपरायण थी मां अपने शैशव में गरीब की संतान के समान ही लालित पालित हुई थी भोजन आदि पकाने में वे अपनी मां की सहायता करती हम लोगों को उन्होंने बताया था बचपन में मैं गले भर पानी में उतरकर गायों के लिए चारा काट लाती थी खेत में मजदूरों के लिए मुरमुरे लेकर जाती थी एक बार कीड़ों ने सारे धान काट दिए थे उस बार मैंने खेतों में जाकर धान बीने थे बचपन में छोटे भाइयों की देखभाल करना ही मां का प्रमुख कार्य था उन्होंने बताया था भाइयों को लेकर गंगा नहाने जाती आमोद नदी ही मानो हमारी गंगा थी गंगा स्नान करने के बाद ही वहीं बैठकर मुरमुरे खाने के बाद उन्हें साथ लिए मैं घर लौटती मुझे सदा से ही गंगा से थोड़ा लगाव रहा है छोटे भाइयों के साथ मां कभी कभी पाठशाला भी जाती थी इसके फलस्वरूप उन्होंने नाम मात्र को पढ़ना लिखना भी सीख लिया था वैसे बाद में उन्होंने अच्छी तरह पढ़ने का अभ्यास किया था और बंगला रामायण आदि वे पढ़ा करती थीं। परंतु पत्र आदि लिखते उन्हें कभी देखा नहीं गया पांच वर्ष की आयु में मां का विवाह हुआ वे बताती थीं, जब मैं सात वर्ष की थी तब ठाकुर जयराम वाटी आए थे विवाह के बाद गौना होता है ना उस समय उन्होंने मुझसे कहा था यदि कोई तुमसे पूछे कि कितने वर्ष की आयु में विवाह हुआ है तो पांच वर्ष बताना साथ नहीं कहीं गौने को ही मां विवाह ना समझ बैठे इसी कारण ठाकुर ने यह बात कही होगी विवाह के काल के विषय में मां कहा करती थीं, खजूर के मौसम में मेरा विवाह हुआ महीना याद नहीं दस दिनों के भीतर ही जब मैं कामार पुकुर गई तो वहां खजूर बीने थे धर्मदास लाहा ने कहा इसी बच्ची के साथ विवाह हुआ है सूर्य अर्थात नाते में भाई के पिता मुझे गोद में उठाकर कामार पुकुर ले गए थे श्री राम कृष्ण के जयराम वाटी जाने के विषय में मां को केवल इतना ही स्मरण था कि उनके भांजे हृदय ने कुछ कमल के फूल इकट्ठे करके उन्हें ढूंढ निकाला था और उनके अत्यंत संकोच का अनुभव करने के बावजूद उनकी चरण पूजा की थी मां की सात वर्ष की आयु में ही ठाकुर दूसरी बार भी जयरामवाटी गए उस समय किसी के न बताने पर भी मां ने उनके पांव धोकर उन्हें व्यजन किया था इसे देखकर वहां सभी लोग हंस पड़े थे मां के बचपन के खेल की संगिनी राज मुखर्जी की बहन अघोरमणि ने बताया था मां बड़ी सीधी साधी थी उनमें सरलता मानो सजीव हो उठी थी खेल में कभी किसी के साथ उनका झगड़ा नहीं हुआ मां प्रायः घर की मालिक या मालकिन की भूमिका ग्रहण करती मूर्तियां बनाकर खेलती परंतु काली तथा लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर फूल बिल्व पत्र से पूजा करना उन्हें विशेष प्रिय था बाकी बालिकाओं के बीच बीच बीच में झगड़ा होने पर मां आकर उसे मिटाकर उनके बीच मेल करा देती अघोरमणि ने और भी बताया था एक बार जगधात्री पूजा के समय हल्दी पुकुर के राम हृदय घोषाल उपस्थित थे मां को जगधात्री के सामने ध्यान करते देखकर वे अवाक हो गए तथा बड़ी देर तक खड़े खड़े उन्हें देखते रहे परंतु जगधात्री कौन सी है और मां कौन सी इसका कुछ भी निश्चय नहीं कर पाए तब वे भय के कारण वहां से चले गए 1864 सौ ईस्वी में मां जब 11 वर्ष की थी तो उस अंचल में भयानक अकाल पड़ा मां के पिता का थोड़ा धान बचा हुआ था वे एक निर्धन ब्राह्मण थे परंतु अपने आश्रित गण क्या खाएंगे इस ओर ध्यान न देकर उन्होंने एक अन्य खोल दिया था बड़ी बड़ी हंडियों में उड़द के दाल की खिचड़ी बनवाकर वे उसे बड़ी बड़ी नादों में डालकर रखवा देते गरम-गरम खिचड़ी खाने में लोगों को कष्ट होते देखकर मां पंखा लेकर दोनों हाथों से हवा कर देती थी उन क्षुधार्थ लोगों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए मां ने कहा था आहा भूख से व्याकुल सभी खाने के लिए बैठे रहते एक दिन एक बागदी या डोम की लड़की आई तेल के अभाव में उसके सिर के बाल जटा जूट जैसे हो गए थे आंखें उन्मत के समान थी वह दौड़ते हुए आई और नाद में गायों के लिए जो चावल की कनी भीग रही थी उसी को खाना आरंभ कर दिया लोग पुकार रहे थे भीतर आकर खिचड़ी खा ले परंतु उसे इतना धैर्य कहा थोड़ी कनी खाने के बाद तब कहीं बात उसके कानों में पहुंची ऐसा भयानक का अकाल था उस वर्ष कष्ट पाने के बाद ही लोगों ने कोठार में धान रखना आरंभ किया तेरह वर्ष की आयु में मां एक माह के लिए कामार पुकुर गई थी ठाकुर उस समय दक्षिणेश्वर में थे पांच छह महीने बाद उन्होंने पुनः कामार पुकुर जाकर वहां लगभग डेढ़ माह बिताए थे तब भी ठाकुर दक्षिणेश्वर में ही थे इसके बाद ठाकुर जब ब्राह्मणी को लेकर कामारपुकुर आए और मां को वहीं बुलवाया उस बार मां तीन महीने कामारपुकुर में रही उन दिनों ठाकुर उन्हें लौकिक तथा आध्यात्मिक विषयों की विविध प्रकार की शिक्षाएं दिया करते थे ठाकुर के दक्षिणेश्वर चले जाने पर मां भी जयराम लौट आईं, परंतु इन तीन महीनों के दौरान ही मां के मन में ठाकुर के महत जीवन के बारे में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी इसके बाद मां सर्वदा लोगों के मुख से सुनने लगी कि ठाकुर पागल हो गए हैं इस विषय में सत्यता की जांच करने के लिए वे स्वयं ही दक्षिणेश्वर में जाकर उपस्थित हुई इसके साथ आठ माह पूर्व ही मथुर बाबू ने देह त्याग कर दिया था ठाकुर ने मां का स्नेहपूर्वक स्वागत किया और नौबत खाने में अपनी माता के साथ उनके रहने की व्यवस्था कर दी तभी से लेकर ठाकुर की अंतिम बीमारी के समय चिकित्सा के लिए उन्हें दक्षिणेश्वर छोड़ने तक मां ने प्रायः ही दक्षिणेश्वर में निवास किया था नौबत की निचली मंजिल के एक अत्यंत छोटे से कमरे में बड़े कष्टपूर्वक निवास करने के कारण बीच बीच में वे अस्वस्थ हो जाती थीं और बाध्य होकर उन्हें गांव चले जाना पड़ता था उन दिनों देहात में चिकित्सा की कोई खास व्यवस्था न थी कठिन बीमारी होने पर लोग देवस्थान में जाकर धरना देते और मनोती किया करते मां ने भी एक बार सिंह वाहिनी के मंदिर में जाकर धरना दिया था और अपनी विषम बीमारी से मुक्ति पाई थी मां के इस विषम शारीरिक कष्ट के बारे में ठाकुर उदासीन न थे बीमार होने पर वे उनकी चिकित्सा आदि का प्रबंध करते और उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने का यथासाध्य प्रयत्न करते मां ने बताया था वे कहते वन्य पक्षी दिन रात पिंजरे में बंद रहे तो उसे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती कभी कभी गांव में घूमने चली जाना दोपहर को जब कालीबाड़ी के सभी लोग खा पीकर विश्राम करते उस समय ठाकुर पंचवटी की ओर जाकर देख कि कोई है तो नहीं यदि देखते कि कोई नहीं है तो कहते इस समय चली जाओ कोई नहीं है वे कमरे के पास थोड़ा खड़े रहते और मैं छोटे दरवाजे से रामलाल के घर की ओर मोहल्ले की महिलाओं से मिलने चली जाती सारे दिन बातचीत करने के बाद संध्या के समय जब आरती आरंभ हो जाती और सभी लोग आरती देखने चले जाते उसी समय मैं लौट आती गौरी मां बताती थी दोनों केवल पंद्रह बीस हाथ की दूरी पर रहकर भी कभी कभी छह महीने तक एक दूसरे को नहीं देखते थे तो भी दोनों के बीच कितना भाव था मैंने देखा है कि एक दिन मां के सिर में दर्द हो रहा था यह सुनकर ठाकुर बड़े परेशान होकर बार बार रामलाल दादा से पूछ रहे हैं ओ रामलाल उसे सिरदर्द क्यों हुआ फिर एकाकी रहने का अवसाद मिटाने के लिए मां कहीं जिस जिस प्रकार के लोगों से न मिले इस विषय में भी ठाकुर उन्हें सतर्क कर देते थे महिलाएं आभूषण पहनना पसंद करती हैं इस विषय में भी कहीं मां के मन में कोई खेद ना हो इस कारण ठाकुर ने हृदय के द्वारा अलंकार बनवाकर मां को दिए थे मां बतलाती थी उस समय वे अस्वस्थ थे तो भी इतने रुपए देकर उन्होंने मेरे लिए कंगन बनवा दिए वे विनोद करते हुए कहते अरे मेरे साथ उसका यही संबंध है इधर स्वयं तो पैसों का स्पर्श तक नहीं कर पाते थे पंचवटी में उन्होंने सीता जी को देखा था उनके हाथों में डायमंड कट के कंगन थे सीता जी के उन्हीं कंगनों को देखकर उन्होंने मेरे लिए भी सोने के कंगन बनवा दिए थे नौबत खाने में निवास करना मां के लिए बड़ा कष्टदायी है यह जानकर उन्होंने शंभू बाबू के द्वारा दक्षिणेश्वर ग्राम में एक कुटिया का निर्माण करा दिया था इस समय जहां रामलाल दादा का घर है उसके पास की जमीन पर मां की कुटिया थी ठाकुर की भयंकर आव की बीमारी के समय मां को पुनः आकर नौबत खाने में ही रहना पड़ा था और कुछ दिनों बाद वे स्वयं भी उसी रोग से ग्रस्त हो गईं। किसी भी प्रकार निरोग न होने पर मां अपने मायके चली गईं। वहां भी उन्हें दीर्घकाल काल तक कष्टभोग करना पड़ा था स्वस्थ होकर जिस दिन वे लौटी हृदय के अनुचित व्यवहार के कारण उसी दिन उन्हें बाध्य होकर गांव को वापस चला जाना पड़ा था इसके एक वर्ष बाद ठाकुर के खाने पीने की विशेष असुविधा हो रही है यह जानकर मां फिर दक्षिणेश्वर आई इसके पूर्व ही हृदय अपनी निर्बुद्धिता के कारण मंदिर से निकाले जा चुके थे अठारह सौ ईस्वी में ठाकुर की अंतिम बीमारी के समय मां ने प्राणपण से उनकी सेवा की थी परंतु मां तथा भक्तों के अथक प्रयास के बावजूद रोग का उपशम न होकर उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और रविवार 15 अगस्त अठारह के दिन रात के लगभग एक बजे ठाकुर सहसा महासमाधि में मग्न हुए अगले दिन देह के संस्कार के बाद श्री मां ने जब अपने सारे आभूषण उतारने के बाद अंत में हाथों के कंगन उतार रही थी तभी ठाकुर ने उन्हें दर्शन देकर मना किया बलराम बाबू मां के लिए सफेद वस्त्र ले आए थे उसे मां को सौंप देने के लिए जब उन्होंने गोलाब मां से कहा तो वे बोली बाप रे यह सफेद कपड़ा कौन उनके हाथ में देने जाएगा इधर गोलाब मां ने आकर देखा कि मां ने स्वयं ही अपनी सारी की किनारियां निकालकर उनकी चौड़ाई कम कर दी है तभी से मां खूब पतली लाल किनारी के वस्त्र धारण करती थीं। तीसरे दिन मध्यान्ह में ठाकुर की अस्ति कलश के सामने भोग निवेदित किया गया 22 अगस्त को अपराहन में मां को बलराम बाबू के मकान में लाया गया उनके साथ लक्ष्मी दीदी भी थीं। ठाकुर की अस्थियों को लेकर उनके भक्तों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर उनके त्यागी शिष्यों ने उसका कुछ हिस्सा निकालकर एक अलग पात्र में रख लिया था उस पात्र को भी मां के साथ वहां लाया गया ठाकुर की अस्थियों के बारे में विवाद की बात सुनकर मां ने गोलाब मां से कहा था देखती हो ना गोलाब ऐसे सोने जैसे आदमी चले गए और ये लोग उनकी राह को लेकर झगड़ा कर रहे हैं 30 अगस्त की संध्या को मां ने वृंदावन की यात्रा की गोलाप मां लक्ष्मी दीदी मास्टर महाशय की पत्नी पूजनीय योगीन महाराज काली महाराज तथा लाटू महाराज भी उनके साथ गए वृंदावन के, के पथ में मां ने वाराणसी में तीन दिन निवास किया वृंदावन में वे एक वर्ष रहे बीच में एक बार लक्ष्मी दीदी योगेन मां तथा श्रीयुत योगानंद स्वामी के साथ मां हरिद्वार गईं और वहां ब्रह्मकुंड में ठाकुर के नख तथा केश विसर्जित किए और जयपुर होते हुए वृंदावन लौट आई वहां वे कालाबाबू के कुंज में निवास करती थीं। वृंदावन में मां योगेन मां आदि ठाकुर के वियोग में खूब रोया करती थी एक दिन ठाकुर ने उन्हें दर्शन देकर कहा तुम लोग इतना रोती क्यों हो मैं कहीं गया थोड़े ही हूं बस इस कमरे से उस कमरे में वृंदावन में कई बार मां के शरीर में ठाकुर का आवेश हो जाता था भावावेश में कभी कभी वे एकाकी बालुका राशि को पार करके यमुना तक चली जाती संगी लोग उन्हें न पाकर ढूंढते हुए वहां से जाकर उन्हें वापस ले आते वृंदावन में एक वर्ष बिताने के बाद कलकत्ते आईं और कुछ दिन बलराम बाबू के घर बिताने के बाद कामार पुकुर चली गईं। वहां भी उन्हें प्रायः ही ठाकुर के दर्शन मिला करते थे ठाकुर ने उन्हें कहा था तुम कामार पुकुर में रहना शाक लगाना शाक भात खाना और हरी नाम लेना मां को उन दिनों उसी प्रकार जीवन यापन करना पड़ा था कई बार घर में अन्य कोई भी नहीं रहता फिर ऐसे दिन भी गए हैं जब केवल थोड़ा सा चावल पकाने के बाद नमक तक नहीं जुटा श्रीयुत योगीन महाराज शरत महाराज आदि ने बाद में मां की देखभाल का भार लिया था परंतु उस समय वे लोग भी ठाकुर के वियोग से तीव्र वैराग्य का अनुभव करते हुए तीर्थ आदि का भ्रमण कर रहे थे पूजनीय शरत महाराज ने कहा था उस समय हम लोगों को कल्पना ही नहीं थी कि मां को नमक तक नहीं जुटता कामार पुकुर में एक वर्ष बीत जाने के बाद 1888 ईस्वी में भक्तों ने उन्हें कलकत्ता लाकर लगभग छह महीने बेलूड़ में नीलांबर मुखर्जी के किराए के मकान में रखा फिर कार्तिक मास में वह मकान छोड़कर बलराम बाबू के मकान में दो एक दिन बिताने के बाद मां ने पुरी की यात्रा की उस समय वहां रेलगाड़ी नहीं जाती थी अतः चांदबाली तक जहाज में फिर वहां से कटक तक स्टीमर में और बाकी रास्ता बैलगाड़ी में तय करना पड़ा था पुरी में मां बलराम बाबू के परिवार के क्षेत्रवासी भवन में ठहरी वहां उन्होंने नवंबर से जनवरी अठारह तक निवास किया था पुरी में बलराम बाबू के परिवार का विशेष नाम है इस कारण पंडा गोविंद सिंगारी ने मां को पालकी में बैठाकर जगन्नाथ दर्शन के लिए ले जाने का आग्रह किया इस पर मां ने कहा था नहीं गोविंद तुम आगे आगे रास्ता दिखाते हुए चलना और मैं दीनहीन कंगालिनी के समान तुम्हारे पीछे पीछे जगन्नाथ दर्शन को जाऊंगी पुरी से कलकत्ता लौटने के बाद मां तीन चार सप्ताह मास्टर महाशय के मकान में रही और फिर आठपुर तथा तारकेश्वर होते हुए कामार पुकुर चली गईं। वहां लगभग वर्ष भर बिताने के बाद दो यात्रा अर्थात होली के पूर्व मां कलकत्ता आईं और मास्टर महाशय के कंबुलिया टोला के मकान में एक माह निवास किया तत्पश्चात बलराम बाबू की अंतिम बीमारी के समय उनके देह त्याग तक मां उन्हीं के मकान में रहीं। बाद में मई से सितंबर 1890 तक उन्होंने बेलूड़ शमशान के निकट घुसुड़ी के एक मकान में निवास किया था वहां उन्हें रक्तातिसार हो जाने के कारण उन्हें वराहनगर के सौरेंद्र मोहन ठाकुर के किराए के मकान में रखकर उनकी चिकित्सा कराई गई इसके बाद वे बलराम बाबू के मकान में आईं और दुर्गा पूजा के बाद कामार पुकुर होती हुई जयराम वाटी चली गईं। अठारह ईस्वी के आषाढ़ मास में मां बेलूड़ के नीलांबर मुखर्जी के किराए के मकान में आईं और माघ या फाल्गुन में कैलवार जाकर वहां दो माह बिताए वहां से अपनी माता तथा भ्राताओं के साथ वे पुनः वाराणसी तथा वृंदावन गई थी वहां से लौटकर मास्टर महाशय के कंबुलिया टोला के मकान में लगभग एक माह बिताने के बाद मां गांव गई वहां से लौटने के बाद वे बाग बाजार में गंगा के किनारे स्थित गोदाम वाला भवन में पांच छह महीने रहीं। इसी मकान में श्रीयुत नाग महाशय ने मां का दर्शन किया था पुनः गांव जाने के लगभग डेढ़ वर्ष बाद मां कलकत्ते आई और विभिन्न किराए के मकानों में रहने के बाद फिर देश गई 1904 सौ ईस्वी से करीब डेढ़ वर्ष उन्होंने बाग बाजार स्ट्रीट में रामकृष्ण लेन के सामने एक किराए के मकान में बिताए 1907 सौ ईस्वी में गिरीश बाबू के यहां दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में जयराम वाटी से कलकत्ता आकर वे बलराम बाबू के घर में ठहरी पूजा के दौरान गिरीश बाबू प्रतिदिन मां को अपने घर ले जाकर पूजा किया करते थे अष्टमी के दिन रात को संधि पूजा के समय मां को सूचना नहीं मिली परंतु मां स्वयं ही ठीक समय पर बलराम बाबू के मकान से चलकर गिरीश बाबू के घर के पिछले फाटक पर जाकर बोली दरवाजा खोलो मैं आई हूं दरवाजा खोलने के बाद सभी उन्हें देखकर विस्मित रह गए